पतंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय सांख्य और ईश्वरवाद सांख्य ने पुरुष की सन्निधि को विषम परिणाम में निमित्त कारण माना है पुरुष विशेष का वर्णन नहीं किया किंतु सामान्यतो दृष्ट प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है क्योंकि जिस प्रकार व्यष्टि रूप से पुरुष की सन्निधि गुणों के व्यस्ट परिणाम में निमित्त कारण है इसी प्रकार समृष्टि रूप से पुरुष विशेष की सन्निधि गुणों के अव्यक्त साम्य परिणाम तथा तो समष्टि व्यक्त गुणों के विषम परिणाम में निमित्त कारण है कई सांप्रदायिक पक्षपातियों ने कपिल मुनि पर नास्तिकता और उनके दर्शन पर अनिश्वरवाद का दोषारोपण किया है इसके कई कारण हो सकते हैं उनके विचार में पहला सांख्य ने प्रधान मूल प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण माना है ईश्वर का वर्णन नहीं किया है वास्तव में मूल प्रकृति को सांख्य ने जगत का उपादान कारण माना है उसको उसके उपादान कार्यों की अपेक्षा से स्वतंत्र बतलाया है क्योंकि वह गुणों की साम्य अवस्था है जो पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है इस साम्य परिणाम तथा विषम परिणाम में निमित्त कारण ईश्वर ही है जिसकी सन्निधि से परिणाम हो रहा है दूसरा सांख्य ने ईश्वर को पच्चीस तत्वों में अलग वर्णन नहीं किया है इसके संबंध से ऊपर बतलाए बतला आए हैं कि पुरुष में पुरुष विशेष ईश्वर को सम्मिलित कर दिया गया है केवल वेदांत उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ने ब्रह्म को हान और ब्रह्म ज्ञान को पाए, अर्थात साध्य और साधन दोनों माना है इसलिए उनमें ब्रह्म का ही विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन है अन्य चारों दर्शन न्याय वैशेषिक सांख्य और योग ने परमात्म तत्व को केवल हान अर्थात साध्यवाना है हानोपाय अर्थात साधन जड़ और चेतन तत्व का विवेकपूर्ण ज्ञान बतलाया है इसलिए इन्हें उसको विशेष रूप से अलग वर्णन करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई क्योंकि जानना तो केवल अपने से भिन्न वस्तु का होता है जो दृश्य कहलाता है और वह त्रिगुणात्मक जड़ तत्व है जिसके वास्तविक स्वरूप को विवेकपूर्ण जानकर आत्मा से भिन्न करने के लिए दर्शनकारों ने अपने अपने माप और वर्णन शैली के अनुसार अमांतर भेदों में विभक्त करके दिखलाया है अपने शुद्ध परमात्म स्वरूप का जानना नहीं होता उसमें तो स्वरूपावस्थिति होती है ये नेदम सर्वम बिजानाती तम के नीजानीता बिजानियात जैसे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने तथा विज्ञातारम अरे केन सबके जानने वाले विज्ञाता को किस से जाना जा सकता है अर्थात किसी से भी नहीं जाना जा सकता है योग दर्शन ने ईश्वर प्रणिधान को भी एक हानो पाए अर्थात साधन रूप में वर्णन किया है सांख्य तीनों गुणों के सर्वथा परित्यागपूर्वक सीधा एक साथ पर की ओर जाता है जैसा कि हमने इसी प्रकरण में दो स्थानों में सांख्य की निष्ठा में बतलाया है